कुंभेशु गौ से बड़े हुए कुंभों में उनका पोषण हुआ उस समय का जो भी चिकित्सा विज्ञान रहा होगा उसके माध्यम से ऐसा हो जो असमंजस थे वो बड़ा विचित्र व्यवहार भी करते थे ज्येष्ठ पुत्र हैं दुनिया उनका सम्मान करती है परंतु वो बालकों को पकड़े कुआं में डाल दें गला दवा करके मार्ग लोगों ने कहा राजा का पुत्र है कि कसाई है धीरे धीरे शिकायत राजा के पास आ रही राजकुमार बहुत पापी है ये को को को मार डालता है। राजा को क्रोधाया। राजा ने अपने पुत्र असमंजस निकाल दिया, दिया राज्य से बाहर कर जाओ। जब घर छूट गया, तो मुस्कुराता हुआ असमंजस लौट करके आया पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और सारी प्रजा को बिठा करके कहा जी मैंने किसी बालक को नहीं मारा है सारे बालक जो मारने का नाटक किया था वापस लौटा करके दे दिए मेरा मन संसार में नहीं लगता था विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं राघव वो पूर्व जन्म का कोई योगी था और संसार में आसक्ति ना हो संसार के लोग प्रेम न करने लगे इसलिए बुरा व्यवहार करके उसने संसार से संबंध अलग कर लिया और जंगल में जाकर के तपस्या करने लगा उस असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान हुआ सगनजी महाराज के मन में भाव आया हम अश्वेध यज्ञ करें आने वाला समय बहुत खराब है सप्तषियों में देवताओं में बैठ करके चर्चा हो रही थी भैया भारतवर्ष में गंगा मैया नहीं आएगी तो अनर्थ हो जाएगा पर स्वर्ग लोग से गंगा को कौन लावेगा बिना किसी मतलब के बिना किसी स्वार्थ के दीवता भी शांत और महात्मा भी शांत कैसे आए गंगा बोले भैया गंगा को लाने की ताकत और सामर्थ्य तो केवल रघुवंशियों में है सबने कहा भाई रघुवंशी क्यों गंगा को लाने के लिए तब करेंगे महात्माओं ने कहा कि सगर जी अभी यज्ञ करने जा रहे हैं अश्वमेध यज्ञ यदि उनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा करके कपिल महाराज के यहां बांध दे निश्चित रूप से सगर अपने पुत्रों को कहेगा घोड़ा खोज के लाओ वो घोड़ा खोजने जाएंगे और जब कपिल महात्मा के यहां बंधे हुए घोड़े को पाएंगे तो निश्चित रूप से कपिल जी महाराज का अपमान करेंगे और कपिल जी महाराज तो अग्नि हैं अग्नि के समीप जो जाएगा वह जल के भस्म हो जाएगा जब सगन के पुत्र जल जाएंगे ऋषि के साप से दग्ध होंगे उनका उद्धार गंगा ही कर सकती है अपने पितरों के उद्धार के लिए रघुवंशी मजबूर होकर के गंगा को भूतल पर लाएंगे और गंगा भूतल पर आएगी तो सनातन धर्म की रक्षा होगी बोले गंगा मैया की बोले सियावर रामचंद्र भगवान की माने एक बात ध्यान देने की है जो लोग आरोप लगाते हैं कि इंद्र ने घोड़ा चुराया दुनिया में कोई है जो बिना मतलब के गाली खाने का काम करेगा और देवताओं के अधिपति बनने का सौभाग्य जिसको मिला है वो बेकार में क्यों गाली खावेगा इंद्र को गालियां मिली परंतु संसार के कल्याण के लिए सगर जी महाराज यज्ञ करते थे उनके यज्ञ के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा करके कपिल महाराज के आश्रम में पान आए उस घोड़े को खोजते खोजते सगर के साठ हजार पुत्र कपिल जी महाराज के आश्रम तक पहुंच गए वहां घोड़ा मिल गया लोगों ने कहा ये तो चोर है ठग है बेईमान है मारो इसको कपिल जी महाराज के नेत्र खुले और नेत्राग्नि में साठ हजार सगर के पुत्र जल करके भस्म हो गए महात्मा ने शाप नहीं दिया महात्मा ने जलाया नहीं जल गए अब दीप शिखा जल रही हो और पतंगा आकर के उस पर मरने लग जाए और आप गाली दो कि ये पतंगा ये जो दीपक है जला रहा है वो जलाता नहीं है वो जलते हैं जब व्यक्ति करता है तब तब बंधन में आता है और जब होता है तो बंधन नहीं होता बोली सियावर रामचंद्र भगवान एक बहुत अच्छी बात फिर आ गई एक होना और एक करना एक होना और एक दोनों में कोई फर्क है दोनों में कोई अंतर है अंग्रेजी के माध्यम से इसको समझेंगे तो अच्छा होना अंग्रेजी में क्या बोलते हैं होने को बींग हो रहा है, हैपन भी बोलते हैं और करना माने डुइंग कर रहा है डुइंग हो रहा है और कर रहा है डन में और हैपन में जो फर्क है डूंग और हैपनिंग में जो फर्क है वही फर्क होना और करना में हो रहा और कर रहा में है डूइंग कर रहा है और जो कर रहा है वो बंधन में आ रहा है मैं मार रहा हूं तो मैं करता हो गया और मर रहा है तो यहां कोई करता यहां कोई सब्जेक्ट नहीं है ना मार रहा हूं तो करता है और मर रहा है तो कर्ता नहीं है जो व्यक्ति ये कहता है मैं पूजा कर रहा हूं वो भले अच्छे ढंग से बंध रहा हो चाहे बुरे ढंग से बंध रहा हो परंतु कर्म के साथ में बंध गया मैं दे रहा हूं मैं खा रहा हूं ये बंधन है और मेरे द्वारा भगवान करा रहा है मेरे द्वारा किया जा रहा है या मेरे द्वारा हो रहा है हो रहा है में बंधन नहीं है हम कहते हैं हम नौकरी करते हैं हम घर चलाते हैं हम अमुक काम करते हैं हम अमुक काम करते हैं एक छोटे छोटे प्रश्न करेंगे उत्तर देना थोड़ा समझ करके पहले जयकारा लगा करके शांत हो जाओ बोलिए सिया रामचंद्र भगवान सूर्य उदय हो रहा है कोई कर रहा है उसको हवा हाँ चल रही है नदी बह रही है।, है रात हो रही है दिन हो रहा है इतने बड़े बड़े काम कोई नहीं कर रहा हो रहे नदी बह रही है हवा चल रही है दिन हो रहा है रात हो रही है गर्मी पड़ रही है कोई नहीं कहता गर्मी कर रहा है? ठंडी पड़ रही है वर्षा हो रही है इतने बड़े बड़े काम अपने आप हो रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है और हम देखो कितने भले आदमी हैं, हम कहते नौकरी कर रहे मैं न कमाऊ तो घर नहीं चलेगा मैं घर को चला रहा हूं मैं न करू तो कोई कुछ नहीं कुछ नहीं होगा मैं कर रहा हूं ये इंसान की नादानी है हम तो केवल उपकरण हैं, हम तो केवल यंत्र हैं। बंदूक अभिमान करे कि मैंने मारा है किसी की बंदूक से गोली निकले कोई मर जाए किसको फांसी लगेगी किस पर केस चलेगा वो तो मनुष्य तो कह देगा भैया मैंने नहीं मारा इस बंदूक ने मारा इसको पकड़ो बंदूक से गोली निकली उस निकली हुई गोली से कोई मरा है तो केस चलता है जिसकी बंदूक है जो तो चला रहा है बंदूक को दोष नहीं लगता बंदूक पर केस नहीं चलता है हम लोग जितने भी हैं सब उपकरण हैं सब यंत्र हैं कोई अंदर बैठा हमसे करा रहा है हम कुछ नहीं कर सकते जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं कर रहा हूं वो बहुत छोटा है उसकी उसकी समझ अभी बहुत छोटी है उसका लेवल बहुत नीचा है ये अच्छा नहीं है कि मैं कर रहा हूं इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाइए ऐसा बोलिए हम कर रहे हैं छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो आपने अकेले भी किया हो आप ये मत कहिए मैं कर रहा हूं बोलिए हम कर रहे हैं। और थोड़ा सा ऊंचा उठोगे तो बोलिए आप लोग कर रहे हैं आपने अकेले में किया, भी इसको विकसित करिए विचार को संकीर्णता को त्यागिए संकोच को छोड़िए थोड़े बड़े और विशाल हो जाइए बड़ा दिल दिखाइए बड़प्पन दिखाइए आप कर रहे हैं और भी ऊंचा हो जाओ तो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम है। और ऊंचे हो जाओ वो बहुत छोटे लोग हैं जो कहते मैं कर रहा हूं और यदि हम में कोई ऐसे विचार का व्यक्ति है तो ऊपर उठो ये बुरा नहीं है मैं कर रहा हूं और मैं स्वीकार करता हूं तो कोई बात नहीं है कि मैं कर रहा हूं परंतु तो थोड़े ऊपर उठो ये एक सीढ़ी मिल गई ऊंचे उठो, और आगे जाना पड़ेगा आपको छत पर चढ़ना है तो पहली सीढ़ी चढ़ने भर से काम नहीं चलेगा आप सीढ़ी दर सीढ़ी सोपान दर सोपान आगे बढ़ते जाओगे तब तो लक्ष्य पाओगे इसको और आगे बढ़ाओ आप कर रहे हैं और जिसको और आगे बढ़ाओ हम कर रहे हैं से आप कर रहे हैं और जिससे और ऊपर आओ वो कर रहा है तुम मन करते हो तुम भगवान को श्रेय दे दो हम कौन है करने वाले और जिससे भी ऊंची अवस्था है भगवान को भी चक्कर में बदलाव हो रहा है ये सबसे ऊंची अवस्था है बहुत सह ये शरीर है ये कुछ ना कुछ करेगा और तुम करने के चक्कर में पड़ोगे तो बंध जाओगे अच्छा करोगे तो अच्छा फल पाओगे और बुरा करोगे तो बुरा फल पाओगे माने बंध जाओगे महापुरुष कहते हैं एक बहुत सुंदर ग्रंथ है जिसको महारामायण कहते हैं रामायण नहीं महारामायण वो क्या है योग वासिष्ठ माने बहुत पका पका बहुत प्यारा बहुत पर उसको सुनने और समझने के लिए बुद्धि भी दिल और दिमाग भी पके पकाई चाहिए कमजोर दिल और कमजोर दिमाग का व्यक्ति योग वासिष्ठ के करीब जाएगा तो निराश लौट आएगा बोले कुछ नहीं हो सके बहुत परिपक्व चाहिए दिल और दिमाग तो योग वासिष्ठ बहुत प्यारा है वहां लिखा वहां तक पुण्य की भी जरूरत नहीं और पाप की भी जरूरत नहीं लोगों ने कहा भाई पुण्य तो अच्छा लगता है पाप तो अच्छा नहीं लगता हम इतना ही तो जानते हैं कि पाप बुरा होता है और पुण्य इतना साधारण जानकारी है वो तो महात्मा कहते नहीं पुण्य भी अच्छा नहीं और पाप भी अच्छा नहीं महात्मा ने कहा भाई क्यों अच्छा नहीं है बोले पाप भी बंधन का कारक है और पुण्य भी बंधन का कारक है बोले पाप और पुण्य दोनों की दोनों रस्सियां हैं दोनों की दोनों जंजीर हैं दोनों की दोनों श्रृंखला है तो इतना है कि पुण्य की रस्सी हमको सोने की जैसी दिखाई देती है और पाप की रस्सी हमको लोहे की जैसी दिखाई देती है तो बोले पुण्य रजवा ब्रजेत ऊर्धम और पाप रजवा ब्रजेत पुण्य की रस्सी में बंधा हुआ जीव ऊपर की ओर जाता है और पाप की रस्सी में बंधा हुआ जीव है तो बंधन ही एक भक्त एक ज्ञानी कहता है प्रभो पुण्य पुंज में पाप निचयावत हे प्रभो हे भगवान मेरे पापों को ही मत काटिए मेरे पुण्य को भी ले जाइए पुण्य पुंज में नाथ लुनी ही पुण्य पुंज को भी नष्ट कर दीजिए क्यों भले दोनों बंधन का कारक है बिचारिय कलश के गले में रस्सी बंद ही हो बाल्टी की गर्दन में रस्सी बंधी हो ऊपर खींचो चाहे नीचे गिराओ बात तो एक ही है ना पुण्य की रस्सी से बना हुआ अजीब ऊपर की ओर जाता है और पाप की रस्सी से बना हुआ अजीब नीचे की ओर जाता है है तो झंझट ही ना ऊपर नीचे होना ही है ये ऊपर नीचे होने का झंझट खत्म होने के लिए क्या बोले ना पाप रहे ना पुण्य रहे इसलिए करता हूं बहुत छोटी बात है और होता है ये बहुत ऊंची बात हम यदि ज्ञान मार्ग पर जीते हैं तो हो रहा है पर विचार करें और यदि भक्ति के पथ पर जीते हैं तो प्रभु भगवान आप आप करते हैं बहुत अच्छा लिखा है किसी ने जिसने बिंदु जी कहा है ये करते हुए तो कभी कन्हैया मेरा नाम हो रहा है पदवार के बिना ही मेरी नाम चल रही मैंने मेरी बिना पतवार की नौका चल रही है करता नहीं हो कुछ सब काम हो रहा है प्रभाव की कृपा से मेरा बड़ी बात है और इससे भी ऊंची बात है कि हो रहा है अरे जब इतने बड़े बड़े काम अपने आप हो रहे हैं तो क्या हमारे घर परिवार का पालन अपने आप नहीं होगा जो इतने बड़े बड़े कामों का ठेका परमात्मा लेता है तो हमारी छोटी छोटी झंझटों के बोझ अपने सर पर लाद करके क्यों बैठे हैं कि बेटी का विवाह नहीं हुआ कि बेटा नहीं हुआ कि ये जो छोटी छोटी झंझटें क्यों बोझ लाते हैं? उसको जो भगवान के निर्णय पर हमको भरोसा नहीं है इसका मतलब भगवान की बुद्धि से ज्यादा अच्छी बुद्धि हमारी है भगवान को तो जो ठीक लगा वो हमको दिया हमारे लिए किया और हम संतुष्ट नहीं है इसका मतलब भगवान कम समझदार और हम ज्यादा समझदार हैं। एक ऐसे ही था उसने देखा कि नीचे हल्की किसी पतली सी बेल पड़ी है उस पर इतना बड़ा फल काशी फल या तरबूजा लगा हुआ है और आम के पेड़ को देखा इतना विशाल पेड़ उस पर छोटा सा फल लगा हुआ है आम उसने कहा ब्रह्मा की बुद्धि खराब अरे गन्ना का पेड़ है इतना मीठा होता है पागल कहीं गन्ने पर फल लगा देता तो कितना मीठा होता गन्ना लकड़ी तो होता है डंडा जैसा पुलिस पर कोई फल लगा होता तो क्या बात थी ऐसे करके ब्रह्मा जी के विधान पर उसको शंका हो रही थी पीपल आम के, के पेड़ के नीचे लेट गया बैठा था लेट गया और अचानक ऊपर से आम का फल टूटा वो सर पर पर ब्रह्मा जी के के के विधान पर उंगली उठाता था था आम पेड़ के पेड़ के नीचे बैठा कह रहा इतना इतना बड़ा इतना छोटा फल लगाया है अरे बड़ा फल लगाना चाहिए था ये ब्रह्मा भी पागल है तब तो तक ऊपर से आम का फल गिरा सर पर और चोट लगी तो सर सहला के बोलता ब्रह्मा तू सही किया यदि काशी फल के बराबर फल लगा होता तो मेरा सर नहीं होता ंगाजी को ये सगर के लाए वो सगर के साठ हजार पुत्र दंड हो गए, मन प्रसंग चला था कि कपिर जी महाराज की दृष्टि की अग्नि में जल करके भस्म हुए वो किए नहीं भैया अग्नि का स्वभाव है बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय ज्ञ संपन्न हो गया अंशुमान जी घोड़े को ले आए सगर जी महाराज ने गंगा को लाने के लिए तप किया अंशुमान ने तप किया अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तप किया दिलीप के पुत्र भगीरथ जी महाराज ने गंगा को लाने के लिए तपस्या भगीरथ जी महाराज की तपस्या से गंगा संतुष्ट हो गई गंगा ने कहा मैं आऊंगी तो सही मैंने आने को तो तैयार हूं परंतु भैया मेरा बेग कौन संभालेगा मैं छोड़कर के तुम्हारे कल्याण के लिए संसार के भले के लिए घूषल पर आऊंगी अपने बेग के साथ धरती को लेकर रसातल में चली कौन संभालेगा अब भगीरथ को बड़ी चिंता हो गई नारद जी मिल गए नारद जी ने कहा शंकर भगवान को मनाओ शंकर भगवान यदि मान जाएंगे तो गंगा का वेग धारण कर लेंगे भगवान शंकर की साधना की गई भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर ने कहा कि मैं गंगा का वेग संभालने के लिए तैयार हूं थोड़े थोड़े बगीरथ जी महाराज गंगा मां के पास पहुंचे बोले मां तुम्हारा वेग धारण करने के लिए बोले मोरेनाथ तैयार हैं गंगा को तो क्रोध आ गया गंगा ने कहा उस अवलिप्त शंकर को कह देना मैं कोई साधारण नदी नहीं हूं जब मेरा लहर आता हुआ आकाश मंडल से गिरेगा तो शंकर के साथ कैलाश और कैलाश के साथ धरती सब रसातल में चला जाएगा। सावधान कर देना शंकर को माँ गंगा के रौद्र रूप को सुनकर के भगीरथ सहम गए लौट करके फिर भगवान शंकर के पास में आए बोले बाबा गंगा माँ तो ऐसा ऐसा बोलती हैं। भगवान शंकर मन ही मन मुस्कर उन्होंने कहा अच्छा जाओ गंगा को कहो कि शंकर तैयार है और जिस दिन गंगा मां को आना था भोलेनाथ ने आज सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं बड़े सावधान हो गए हैं आज परीक्षा का दिन है और यदि मैदान में युद्ध के मैदान में महाराज हार गए तो सारी दुनिया में बड़ी हंसी बनेगी वे गंगा से हार गए इसलिए भोलेनाथ ने अपनी जटाएं खोल दी अपने फेंटा को कसकर के बांध लिया नागो की कसके गांठ लगा ली अपने कटी वस्त्र को बाधाम को ठीक से बांधा और बड़े गंभीर हो गए हैं एक कदम आगे और एक पीछे दोनों दोनों के दोनों पैर नारद जी ने पूछा भोले बाबा क्या बात है पैर कैसे आगे पीछे कर रहे हो तो हंस करके बोले भैया पता नहीं विरोधी कितना ताकतवर हो आगे से धक्का लगा तो बच जाऊंगे गिर ना जाऊं और पीछे से धक्का लगा तो गिर ना जाए इसलिए मैं सावधानी से खड़ा हूं भैया। भगवान शंकर ने आकाश मंडल की ओर दृष्टि आकाश में गढ़ा दी और जैसे गंगा जी की दृष्टि भगवान शंकर की दृष्टि पर पड़ी तो गंगा माँ का जो वेग था वो आधा रह गया वो सहन गई लगता है भोलेनाथ नाराज हो गए आपने चित्र में देखा होगा गंगा जी ऊपर से आती हैं जटाओं में समा जाती हैं और निकलती हैं तो पीछे की तरफ से एक धारा निकलती है सामने से नहीं निकलती कहो तो देखना भगवान शंकर की जटाएं फैली हुई थी मां गंगा आई जैसे ही जटाओं में उतरी भगवान ने तुरंत अपनी जटाओं को समेट लिया So, ंडव में बहुत प्यारा लिखा है रावण ने जटा कटा वसम भ्रम भ्रमन निलिम्प निर्जरी बिलो लदी चिबलरी मूर्धनी वो जटारूपी कटाह मानी कढ़ाई में जैसे कढ़ाई में कोई पूड़ी बनाने वाला और तेल घूमता रहता है जटारूपी कटाह में जटारूपी कढ़ाई में वो गंगा मा घूम रही है और हजारों वर्ष तक कहते हैं गंगा मां भगवान शंकर की जटारूपी कढ़ाई में घूमती रही पश्चात की अग्नि में झुलसती रही भोलेनाथ मैंने आपका अपमान किया आपका तिरस्कार किया था उसका फल मैंने पालिया मुझको मुक्ति दो उधर बेचारे हाथ